महाभारत आदि पर्व षड़धिक शमोध्याय महर्षि मांडव्य काशुली पर चढ़ाया जाना जन्मेजयवाच किम कृतम कर्म धर्मेणन सापा मुपेयवान कश्य सापाच महर्षे सुदयो नवजात जन्मेजय ने पूछा ब्रह्मण धर्मराज के ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे उन्हें साप प्राप्त हुआ किस ब्रह्मि के साप से वे सुद्रियोनी में उत्पन्न हुए, वे ब्राह्मण धृतिमान सर्वधर्म सत्य तपस्थित वैशंपाय जी ने कहा राजन पूर्व काल में मांडव्य नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे जो धैर्यवान सब धर्मों के ज्ञाता सत्यनिष्ठ एवं तपस्वी थे स आश्रम पद द्वारे वृक्ष मोले महातप ऊर्ध बाहो महायोगे तस्थ मौन व्रतान्वित वे अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे दोनों बाहें ऊपर को उठाए हुए मौन व्रत धारण करके खड़े रहकर बड़ी भारी तपस्या करते थे मांडव्य जी बहुत बड़े योगी थे तस् काले महता तस्वीन तपस्वर तमाश्रिण उस कठोर तपस्या में लगे हुए महर्षि के बहुत दिन व्यतीत हो गए एक दिन उनके आश्रम पर चोरी का माल लिए हुए बहुत से लुटेरे आए अनुसार्यमाणा बहुर्भर तरषभ ते तस्वसो दस्यकु सम निधा चयान्ीलास्श्रय्वा नगते बल तेलीले तो शीघ्र ततस्तक्षिणाम बलम आजगा तथ्य तम रित तस्कु तम प्रेक्षत था वृत्त तपोधन ते ना बहे ब्रम्हण यथा शीघ्र तरम जन्मेजय उन चोरों का बहुत सी सैनिक पीछा कर रहे थे कुरुश्रेष्ठ वे दस्यो व चोरी का माल महर्षि के आश्रम में रख कर भय के मारे प्रजारक्षक सेना के आने के पहले वहीं कहीं छिप गए उनके छिप जाने पर रक्षकों की सेना शीघ्रतापूर्वक वहां आ पहुंची। राजन चोरों का पीछा करने वाले लोगों ने इस प्रकार तपस्या में लगे हुए उस महर्षि को जब वहां देखा तो पूछा कि द्विश्रेष्ठ बताइए चोर किस रास्ते से भागे हैं जिससे वही मार्ग पकड़कर हम तीव्र गति से उनका पीछा करें तथा तो रक्षिम तेषाहम ब्रुवताम सतपोधन न किंचितचनम राजा हुआ राजन उन रक्षकों के इस प्रकार पूछने पर तपस्या के धनी उन महर्षि ने भला बुरा कुछ भी नहीं कहा ततस्ते राजपुरुषा विचिन्वास्तमाश्रम दुसु तीना चौराद्रव्यमेव तब उन राजपुरुषों ने उस आश्रम में ही चोरों को खोजना आरंभ किया और वहां छिपे हुए चोरों तथा चोरी के माल को भी देख लिया ततः शंका समबद रक्षुणा तम मुनि प्रति संयम तथो रागे दस्युश्च निवेदयन फिर तो रक्षकों को मुनि के प्रति मन में संदेह उत्पन्न हो गया और वे उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए वहाँ पहुँच उन्होंने राजा से सब बातें बताई और उन चोरों को भी राजा के हवाले कर दिया तम राजा सह तह अन्वसात बदता मित सक्षातः शूल शूले प्रोतो महात राजा ने उन चोरों के साथ महर्षि को भी प्राण दंड की आज्ञा दे दी रक्षकों ने उन महातपस्वी मुनि को नहीं पहचाना और उन्हें शूली पर चढ़ा दिया ततस्ते शूलमारोप्य तम मुनिम रक्ष नदा प्रतिजगमीपालम धनादायता इस प्रकार वे रक्षक मांडव्य मुनि को शूली पर चढ़ा वह सारा धन साथ ले राजा के पास लौट गए शूलस्थ स तो धर्मात्मा काले न मातः निराहारोपि विपृषिमरण नाव्यप्यत धर्मात्मा महर्षि मांडव्य दीर्घ काल तक उस शूल के अग्रभाग पर बैठे रहे वहां भोजन न मिलने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई धारियामस प्राणन विशेषत शूलाग्रे तप्यम तपस्तेन महात्मना संतापं परम जगमुर्मुनस्तपानन्ताकूना भूत सन्नीपत भारत दर्शय तो यहां प्रेक्षम विप्राणारण की और स्मरण मात्र करके ऋषियों को अपने पास बुलाने लगे सूली की नोक पर तपस्या करने वाले उन महात्मा से प्रभावित होकर सभी तपस्वी मनियों को बड़ा संताप हुआ वे रात में पक्षियों का रूप धारण करके वहाँ उड़ते हुए आए और अपनी शक्ति के अनुसार स्वरूप को प्रकाशित करते हुए उन विप्रवर मांडव्य मुनि से पूछने लगे स्रोतमीक्षा महे ब्रह्मण कितव ये देह सू प्राप्तम शूले दुख भयम हम सुनना चाहते हैं कि आपने कौन सा पाप किया है जिससे यहाँ शूल पर बैठने का यह महान कष्ट आपको प्राप्त हुआ है ये श्री महाभारते आदि परमि संभव अनिमांड अणिमाख्या सड अधिकततमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्वणि में पाख्यान विषयक एक सौ छठा अध्याय पूरा हुआ